कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार परसों संपन्न हुआ इस अध्याय के द्वितीय वल्ली का विचार आज प्रारंभ होना है भगवान भाष्यकार प्रथम वल्ली के साथ द्वितीय वल्ली का संबंध बताते हुए अवतरण लिखते हैं द्वितीय वल्ली का पुनरपी प्रकारांतरण इत्यादि से इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए पौनरुक्त्यम परिहरन संबंधम आह इति जो प्रथम वल्ली के द्वारा उक्त अर्थ है उसी को बताया जा रहा है द्वितीय वल्ली से भी प्रथम प्रथम द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में ब्रह्म का निरूपण हुआ उसी का निरूपण द्वितीय वल्ली में भी श्रुति करने जा रही है तो एक ही अर्थ का बार बार कथन करेंगे तो पुनरुक्ति नाम का दोष होता है हृष्ठ हाँ, पेशन पुनरुक्ति तो इस पौनरुक्ति नामक दोष का परिहार करते हुए भगवान भाष्यकार पूर्व वल्ली के साथ द्वितीय वल्ली का संबंध बता रहे हैं तो ये कहते हैं कि पौनरुक्तियम परिहरन संबंधम आह तो द्वितीय वल्ली का प्रथम वल्ली के साथ पुनरुक्ति नामक दोष का परिहार करते हुए संबंध वर्णन भगवान करता है ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थो अयम आरंभो नरपातरेणत आरंभ निर्धारणार्थो अयम आरंभ ये जो द्वितीय वल्ली रूप प्रकरण है अवान्तर इस प्रकरण का आरंभ किस उद्देश्य से है तो ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए तो ब्रह्म तत्व निर्धारण ये द्वितीय वल्ली रूपी प्रकरण का प्रयोजन है इसी के लिए ये प्रारंभ हो रहा है तो पूर्व में भी तो ब्रह्म तत्व का निर्धारण हो गया है तो पूरो वल्ली भी ब्रह्म तत्व निर्धारण के लिए आरंभ हुई थी इस वल्ली में भी ब्रह्म तत्व का ही निर्धारण किया जा रहा है तो पुनरुक्ति हो जाएगी फिर तो कहते हैं पुनरुक्ति इसलिए नहीं है दूर दुर्विज्ञत्वाद ब्रह्मण जिस विषय का निर्धारण करना है उस विषय का निर्धारण होने पर भी यदि कथन हो रहा है तो पुनरुक्ति कहलाएगा तो पूर्व में जिस विषय का निर्धारण करने के लिए वर्णन हुआ वह निर्धारण यदि नहीं हुआ है जिसके लिए हुआ कठोपनिषद का अध्ययन करने वाले आत्मजिज्ञासु अनेक हैं, और उन आत्मजिज्ञासुओं में से जिन जिन आत्मजिज्ञासुओं को पूर्ववल्ली के अध्ययन मात्र से हो जाता है ब्रह्म तत्व का निर्धारण उनके लिए तो दूसरी वल्ली का उत्तर वल्ली का आरंभ अनावश्यक है लेकिन पूरो वल्ली का अध्ययन करने पर भी नहीं हो पाया ब्रह्म तत्व का निर्धारण तो जब तक निर्धारण नहीं होगा तब तक ओ, शब्दांतर से प्रकारांतर से उपायांतर से उसी वस्तु को बताना जिज्ञासु के लिए आवश्यक है तो बताया जाता है यदि उपायांतर से शब्दांतर से तो उसे पुनरुक्ति नहीं माना जाता इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि दुर्विज्ञत्वाद ब्राह्मण ब्रह्म दुर्विज्ञ है चित्तगत अनादिकाल से आ रहे जो दोष उन दोषों से चित्त को रहित किए बिना ब्रह्म को जानना कठिन है सर्वथा निर्दोष चित्त से ही ब्रह्मावबोध हो पाता है ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक रेखा तो दोष भी विद्यमान हो तो समूल अध्यास का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो पाता इसलिए ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन पड़ता है ये यहां पर का दुर्विज्ञवाद ब्रह्मण तो फिर ब्रह्मतत्व का निर्धारण उत्तरवल्ली में क्या पूर्व में प्रयुक्त शब्दों से ही प्रकार से ही किया जाएगा या शब्दांतर तथा तो प्रकारांतर होगा तो कहा कि प्रकारांतर एणा प्रकारांतर से उसी विषय की बात की जाएगी ब्रह्म स्वरूप की ही चर्चा होगी लेकिन प्रकार बदल जाएगा थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए भूयि पथ्यम इति न्याय उपाय ब्रह्म ज्ञाप्यते त्रे विद्य नोपेयर से भेदो अस्ति इति। तो भूयोपि पथ्यम वक्तव्यम ये एक न्याय है जो पथ्य यानी हितकर बात है उसका बार बार कथन हितैषी को करना चाहिए इस न्याय से श्रुति भगवती जनों की जनों की परम हितैषिनी है इसलिए वे पुनः पुनः ब्रह्म ज्ञान रूपी जो हित है उसका कथन कर रही है जिससे ब्रह्मबोध हो ऐसा ब्रह्म स्वरूप का शब्दांतर प्रकारांतर को अपना करके निरूपण कर रही है इसलिए कहते हैं कि भूयोपि पथ्यम वक्तव्यमिति न्यायेन न ब्रह्म ज्ञाप्यते का कर्ता होगा श्रुत्या श्रुत्या ब्रह्म ज्ञाप्य उपाय बदल बदल करके श्रुति ब्रह्म का ज्ञापन कर रही है उसमें कहते हैं तत्र उपाय भिद्य न उपेयस्य भेदो अस्ती तो ब्रह्म ज्ञान के उपाय तो बदल रहे हैं प्रकार बदल रहे हैं ज्ञापन के उपदेश के लेकिन उपय जो ब्रह्म ज्ञान है वो तो उसका विषयभूत ब्रह्म एकरस होने से एक ही होगा प्रथम जो उपदेश हुआ प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में नचिकेता को न जायते म्रियते वा विपचिद इत्यादि से वर्णित जो निर्विकार निर्विकारचिद्रूप ब्रह्म है उन शब्दों से जो ब्रह्मबोध होगा वही ब्रह्मबोध तदमुत्र यदअमुत्र तद इत्यादि वाक्य से आ, ब्रह्म का बोध जिसको हो रहा है उसको होगा न जायते मियते वा विपश्चित इत्यादि से निर्विकार चिदरूप ब्रह्म मैं हूं ऐसा ओ ब्रह्मज्ञान का अनुभव का स्वरूप है वही ये देव इह तद इदमूत्र इत्यादि वाक्य से भी अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा और उस ज्ञान का स्वरूप भी कोई अलग नहीं होगा ये उपाय ज्ञान है और उपाय ये सब शब्दांतर हैं तो ये जो वाक्यांतर हैं अलग अलग मूल्य में प्रयुक्त उन वाक्यांतरों से ज्ञान एक जैसा ही होगा एक ही होगा अलग अलग ज्ञान नहीं है ब्रह्म एक रस है ब्रह्म ज्ञान भी एक रस है ब्रह्म ज्ञान के उपाय भूत वाक्य अलग अलग है सामवेद में तत्वमसी तो यजुर्वेद में अहम् ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद में प्रज्ञानं ब्रह्मा तो अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म और इन उपनिषदों का फिर अलग अलग इन वेदों के भी अलग अलग शाखा के उपनिषदों में आए हुए अलग अलग महावाक्य अलग अलग हैं उन वाक्य वाक्य रूपी उपायों का प्रमाणों का तो भेद है अंतर है लेकिन इन वाक्यों से होने वाला ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार एक है इसलिए कहा कि उपा तत्र उपाया उपाय भिध्य नोपेयस भेदो अस्थि शब्द बदल रहे हैं दृष्टांत बदल रहे हैं प्रकार बदल रहा है लेकिन इन प्रकारांतरो से शब्दांतरो से जो बोध होगा वह बोध एक रूप ही होगा अब मूल मंत्र को देखिए पूरा अदस्या वक्त चेतस अनुष्ठा न शोच विमुच्यते विमुक्तवै तत्तद्वार नगर को सी राज्य की राजधानी जहां राजा का निवास होता है वहां उस राजधानी में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, अनेकों उपकरण होते हैं तो पूर्व सारे साधनों से संपन्न होता है जैसे उस राज्य में उपलब्ध साधनों से ऐसा रूपक के माध्यम से श्रुति समझाना चाह रही है यह शरीर भी बाह्य राजा के राजधानी रूपी पूर के तरह यह ब्रह्म रूपी राजा का पूर के तरह पूर है यह ब्रह्मपुर है शरीर तो शरीर भी पूर के तरह पूर हुआ पूर यानी नगर तो नगरों में अनेक द्वार हुआ करते हैं ये शरीर रूपी जो नगर है इसमें कितने द्वार हैं तो कहते शरीर रूपी नगर में ग्यारह द्वार है एकादश द्वार जिसके है ग्यारह द्वार जिसके है सब ऋषमास एकादश द्वारानी निश तत् एकादश द्वारम पुरम तो पूरह द्वार इस शरीर के शरीर रूपी पूर्व के हैं सात तो शीर्षन्य है दो ये दो ये दो ये और एक मुख ये सात हुए हैं ना भी एक और दो मलमूत्र विसर्जन के लिए ऐसे हो गए दस और एक मूर्धा इस प्रकार शीर्षन्य द्वार उसे कहा जाता है योगी लोग ब्रह्मरंद्र से निकलते हैं ना तो ये एकादश द्वार के तरह द्वार है इस शरीर रूपी पूर के इसलिए शरीर रूपी पूर को कहा जाता है एकादश द्वारम द्वार कहीं कहीं नवद्वारे पूरे नाभि और ब्रह्म रंध्र को छोड़कर के आ, गीता में नवद्वार कहा गया है शरीर को तो ये जो द्वार नगर है एकादश द्वार वाला लौकिक बाह्य नगर तोता होता है राज आदि का ये किसका है शरीरूपी नगर तो कहते हैं अजस्य न जायते यह स अजह तो जिसका जन्म नहीं होता उसे कहा जाता है अज तो आत्मा का जन्म नहीं होता न जायते और प्रथम विकार जन्म ही नहीं होगा तो जन्म अनंतर भावी जो पांच विकार है वो भी नहीं होंगे इसलिए अज शब्द छह भाव विकारों से रहित तत्व को बता रहा निर्विकार तत्व को बता रहा विकार रहित तत्वो को बता रहा विकार रहित है आत्मा प्रथम वल्ली में प्रथम उपदेश करते समय यमराज जी ने नचिकेता को ही कहा है न जायते मृतवा विपश्चित तो वो जो निर्विकार चेतन वो है और वो उसका ज्ञान एक रस है इसलिए ये कहा जाता है उसे अवक्रचे अवक्र चेत यानी ज्ञान येता आत्मा और यदि ब्रह्म है तो अवक््र चेत ब्रह्म तो अवक््र इसमें वक्त तो वक्त का तो अर्थ है एक प्रकार से अनेक रूप विविध तेढा मेढ़ा और अवक्र का है एक रूप और चिति संज्ञाने शब्द से चेतस शब्द बनता है असुन प्रत्यय होकर के तो चेतस शब्द भावार्थ में प्रत्यय होकर के बनेगा तो ज्ञान अर्थ निकलेगा उसका चेतस शब्द का और अवक्र शब्द का अर्थ हुआ एक रस एक रूप चेत यानी विज्ञान ज्ञान है जिसका वो है अवक््र चेता आत्मज्ञान आत्मा एकरस होने से एकरस ही होता है एक रूप ही होता है और शरीर आदि एकरस नहीं है बदलते जाता है, इसलिए शरीरादि का ज्ञान अनात्म वस्तु का ज्ञान तो वक्र चेत है अनात्म वस्तु शरीरादि उन्हें वक्र चेत कहा जाएगा अनात्म पदार्थों को जो बदलते जाते हैं और जो बदलता नहीं है अपरिवर्तनशील है वो है एक रस उसका ज्ञान भी एक रस रहेगा तो अवक् चेतह यस्य स अवक्तृत् चेता आत्मा तो अवक्तृत चेत, चेता जो आत्मा है उस आत्मा का यह पूर है ऐसे लगाना तो जिस निर्विकार एक विज्ञान है चेतन आत्मा का, चेतनात्मा का ऊपर से जोड़ देना अवक्त्र चेतसह इदं एकादस पुरं, एकादस पुरं। तो तदोर नित्य संबंध तो ये यश्य पद, पद का अध्यय करेंगे तो तत्पद का भी अध्यय होगा तो तम अनुष्ठा अनुष्ठा के कर्म के रूप में तम का अध्यय करना यानी जिस अवक्तृचेता निर्विकार चेतन ब्रह्म का यह एकादश द्वार वाला शरीर रूपी पूर है उस आत्मा का ब्रह्म का काम आत्मा नम अनुष्ठा तो उसका अनुष्ठान क्या होगा वो अनुष्ठेय तो नहीं है अनुष्ठेय वस्तु होती है पुरुष प्रयत्न साध्य वस्तु इसलिए अनुष्ठान है ध्यान आत्मा का ध्यान होता है निधि होता है तो इसलिए तम अनुष्ठा तम ध्यात्वा तमेव ध्यान तमेवि प्रदारण्यक श्रुति जिसे बृहदारण्यक है ना हाँ मुंडक है नहीं नहीं बृहदारण्यक होना चाहिए जहां तक तो तम तो तमेव विज्ञा प्रज्ञा कुरवीत ब्राह्मण यह श्रुति कहती है कि श्रवण मनन से उस परमात्मा का जब अपोक्ष बोध हो जाए और विपरीत भावना के विद्यमान होने से अपरोक्ष नहीं हो पा रहा है तो प्रज्ञा कुरवीत तो प्रज्ञा है निधिध्यास ने प्रकार से तदाकार परोक्ष रूप से निर्धारित जो ब्रह्मात्म है उसी के आकार की प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त की वृत्ति बनाए विपरीत भावना स्वभावतः आहम वृत्ति को अपने विषयभूत तो अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलम्बन बनाने के लिए खींचेगी लेकिन साधक का प्रयत्न होगा कि विपरीत भावना के अधीन अपने अहम वृत्ति को न होने दे इसके लिए प्रयत्न करेगा और निरालंब अहम वृत्ति रह नहीं पाएगी तो जो वेदांत श्रवण मनन से निश्चित स्वरूप है आलंबन उसको आलम्बन हमारी अहम वृत्ति बना ले ऐसा प्रयत्न करें तो ये प्रज्ञाकरण कहलाता है इसी का दूसरा नाम है निधिध्यासन वही यहां पर अनुष्ठान है अनुष्ठा शब्द में अनुष्ठान उस आत्मा का होगा हमारी अपनी अहम वृत्ति विपरीत भावना के वशीभूत न, न होकर प्रत्येक आत्मा को ही सर्वात्मा ब्रह्म को ही मैं के रूप में आलंबन करें तद अनुकूल प्रयत्न ये प्रयत्न से होगा इसलिए अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान का विषय ब्रह्म है ब्रह्म विषयनी वृत्ति बनाई जा रही है और जब ये ध्यान होगा इस प्रकार का निधि ध्यास होगा तो निधिध्यासन से विपरीत भावना दूर हो जाएगी तो अनायास निधिध्यासन का जब परिपाक होगा अनुष्ठान पूर्ण होगा तो अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है कि जिसका मैं के रूप में चिंतन कर रहे हैं वह जितना अनायास उपासना करने से पहले शरीर अहम का आलंबन बनता था उतना अनायास अहम का आलंबन जिसका हम मय के रूप में ध्यान कर रहे हैं वो बन जाए। तो माना जाता है कि वह उपासना पूर्ण हो गई अहंग्र उपासना उसका परिपाक वो है तो ऐसे यहाँ पर निधिध्यासन का परिपाक होगा कि विपरीत भावना के सर्वथा शिथिल पड़ जाने पर हमारी अहम वृत्ति विपरीत भावना के यानी अनात्म संस्कार के अधीन नहीं होगी हमारी अहम वृत्ति को वह विपरीत भावना अनात्मा का आत्म रूप से संस्कार बलात् खींच करके अपने विषय कार्यक्रम संघात के ओर विषय बनाने के लिए नहीं ले जा पाएगा तो फिर अहम बनाएगी किसको विषय तो वहां चित्त में शुभ संस्कार दृढ़ होगा निधि ध्यान से शुभ संस्कार है ब्रह्म का ही आत्मरूप से संस्कार वेदांत ने जो आत्मा का स्वरूप बताया उसी स्वरूप का मय के रूप में संस्कार वो शुभ संस्कार कहलाता है और वही ज्यादा होगा स्वभाव वही स्वभाव बन गया है तो स्वभाव के अनुसार ही फिर अहम वृत्ति ब्रह्म को सहज आलम्बन बनाएगी ऐसी अवस्था में फिर यदि भावी प्रतिबंध कोई नहीं है तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो ही जाता है उससे समूल अध्यास निवृत्त होता और अध्यास के निवृत्त होने से फिर न सोचे थी फिर शोक नहीं होता तो अनुष्ठाय न सोचे थी। तो निधि ध्यास करके ब्रह्म साक्षा, ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक विपरीत भावना निवृत्त हो गई ब्रह्म साक्षात्कार हुआ अध्यास बाधित हुआ तो अध्यास मूलक जो शोक था वो नहीं होगा न सोचे थी अर्थ यहीं पर अध्यास से मुक्त हो जाता है और फिर विमुक्तस्य तो अहम अध्यास मम अध्यास से तथा अहम अध्यास मम अध्यास मूलक कामना तथा कर्म से रहित हुआ मुक्त होने का अर्थ है जीवन मुक्त उसके अंदर अध्यास मूलक कामनाएं नहीं होगी और कर्तृत्विमान न होने से कर्म से भी अलिप्त रहेगा यही विमुक्त है जीवन मुक्ति है और फिर विमुचित देह के रहते रहते जन्म मरण के हेतुभूत अविद्या काम कर्म से जो मुक्त हो गया रहित हो गया अपने आप को अविद्या काम कर्म से असंस्लिष्ट अनुभव कर रहा है वह विमुचित उसका यह वर्तमान शरीर छूटने पर शरीरांतर उसे नहीं मिलता उसका जन्मांतर नहीं होता विधेय कैवल्य को पाता है स्वरूप अवस्थित हो जाता है इसलिए विमुक्त विमुचित इसलिए भाष्कर भगवान ने विवेक चूड़ामणी में कहा जीवतो यस्य जीव तो सच केवलम, केवल होने का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होना तो शरीर छूटने पर किसे विधेय मुक्ति मिलेगी केवल निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित कौन होगा क्योंकि शरीर के रहते रहते जो अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करने में समर्थ है निर्विशेष ब्रह्म ही समझ रहा है अपने आप को शरीर में रहते रहते शरीर में से अहंता जिसकी निवृत्त हो गई शरीर में रहते हुए ब्राह्मी स्थिति आनी चाहिए ब्राह्मी स्थिति यही है ब्रह्म में अहंता का सुप्रतिष्ठित होना ब्रह्मनिष्ठता तो जीवित अवस्था में जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया वही विधेय मुक्ति को पाता है इसलिए भगवान ने गीता में कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यती इस ब्राह्म्य स्थिति को जो प्राप्त होता है उसे अंतिम समय में मोह नहीं होता शरीर छूटते समय उसकी अहंता किसी अनात्मा चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में से कार्यक्रम संघात को आलम्बन नहीं बनाती मोह तो यही है अविवेक अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान ये मोह है और वो मोह ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त हुआ है शरीर के रहते रहते शरीर छूटने से पहले और वह नोहे का अर्थ होगा कि उसका शरीर छूटते समय अहम जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसी में स्थित रहता है उससे अलग किसी समष्टि-वेष्टि अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन नहीं बनाता ये मोहित न होना है ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नये नाम प्राप्ति भी मुह्यती और अश्याम अंत काले तो अंतिम समय में का अर्थ है शरीर के छूटने से पहले पहले यदि वो स्थित है ब्रह्म में ही अहंता स्थित हो गई ऐसा शब्द से तो लेना है वो अश्याम अंतकालेपि काले में स्थित्व अश्याम से ये ब्राह्म स्थिति ब्राह्म स्थिति है अहंता का ब्रह्म में सुप्रतिष्ठित होना ब्रह्मनिष्ठता तो फिर निर्वाण ब्रह्म को ही प्राप्त करता है निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करना है विमुक्तस्य विमुच्यते निर्विशेष भाव को प्राप्त करना विधेय कैवल्य को प्राप्त करना इसलिए विमुक्तस्य विमुच्यते तो जिस ब्रह्मबोध से जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति प्राप्त होती है जिस ब्रह्म के, ब्रह्म के आत्मज्ञान से आत्म रूप से ज्ञान से कहते हैं वह ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है ए वह वही यह ब्रह्म है नचिकेता का जिज्ञास और यमराज के द्वारा उपदिश्यमान जो शरीर में ये शरीर रूपी पूर्व जिसका है जिसके शरीर रूपी पूर्व जिसका है वही वो ये प्रकृति ब्रह्म है नचिकेता का जिज्ञास यमराज जी का उपदिश्यमान वो शरीर नहीं है शरीर तो उसका पूर है तो जैसे राजा नगर नहीं है नगर उसके लिए राजा के लिए है राजा से सुव्यवस्थित है और राजा के लिए है ऐसे ही यह शरीर जिस आत्मा के लिए है और जिस आत्मा के कारण स्थित है सुव्यवस्थित है वह आत्मा कार्यक्रम संघास से अलग है वो कार्यक्रम संघास से विलक्षण आत्मा ही नचिकेता का जिज्ञास्य है ये हम के द्वारा उपदिश्यमान है ये तद इससे कहा गया भाष्य को देखिए पूरम यानी पूरम युवपुरम लुप्त उपमा समझना इस शरीर को पूर के तरह पूर्व क्यों कहा जा रहा है पूरम युवपुरम इसका अनुय करना शरीरम के साथ तो पूरम युवपुरम शरीरम क्यों तो कहते इसलिए कि द्वारपाल अधिष्ठात्रादि अनेक पूर्वकरण संपत्ति दर्शनात। तो बाह्य लौकिक नगर में जो साधन सामग्री होती है वह साधन सामग्री इस शरीर में भी देखी जा रही है राजा के नगर में द्वारपाल होते हैं उस नगर का अधिष्ठाता राजा होता है और अन्य अन्य सब होता है वो सब यहां पर भी दिख रहा है तो द्वारपाल और अधिष्ठाता और ऐसे अनेक उपकरण यहां पर विद्यमान है पंच प्राणों को द्वारपाल के तरह द्वारपाल कहा गया हार्द ब्रह्म की उपासना जो छांदो के उप में बताई गई है गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना हार्द ब्रह्म उपासना है और उसमें बताया गया कि उस हार्द ब्रह्म रूपी राजा के राजमहल जो यह शरीर के अंदर हृदय रूपी पूर है क्या नाम महल है और उस महल के अंदर विद्यमान है राजा और उसके हैं पांच द्वार और उस पांच द्वारों में पांच द्वारपाल हैं पंच प्राण द्वार की तरह द्वारपाल हैं और उस द्वारपाल भूत राजा और अन्य उपकरण जो इंद्रिया इन सब का द्वारपाल भूत जो प्राण और उनके बाकी सहायक जो बाह्य इंद्रिया कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इन सब का प्राण सहित अधिष्ठाता वो चेतन ब्रह्म है तो ये द्वारपाल अधिष्ठात्रा आदि अनेक पूर्वपकरण संपत्ति दर्शनात, उनसे युक्त यह शरीर दिख रहा है इसलिए शरीर को पूर्व के तरह पूर कहा जा रहा है। इसी दृष्टि से कहते हैं आगे कहते हैं, और ये शरीर रूपी पूर्व से आ, आत्मा को अलग दिखाने के लिए भी शरीर को पूर के तरह पूर्व बताया जा रहा है इस दृष्टि से आगे कहते हैं कि पुरंच सोपकरणम स्वात्मना असंगत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम ये जो पूर है लौकिकपुर नगर यह सोपकरण होता है ने उपकरणों से सुविधाओं के सामग्री से संपन्न होता है उसे सोपकरण कहा जाता है उपकरण सहित तो। और स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम स्वात्मना में स्व शब्द स्वई सर्वनाम से पूर्व को लेना लौकिक नगर को लेना तो ये लौकिक नगर अपने से असंबद्ध स्वात्मना यानी अपने से असंहत यानी असंबद्ध अपने से अलग जो स्वतंत्र स्वामी है नगर का राजा है उसके लिए होता है नगर परार्थ होता है संघात से परार्थत्वात् ऐसा एक होता है सांख्य में तो जो संघात होता है वो परार्थ होता है संघात होता है जड़ वह अपने से अन्य जो चेतन है उसके प्रयोजन के लिए होता है ऐसे कार्यक्रम संघा क्या नाम है? नगर भी एक संघात रूप है अलग अलग कॉलोनियां आदि उसमें बसी हुई रहती हैं, तो एक समूह है ना अनेक महलों का कॉलोनियों का एक समूह है वो नगर पूर्व तो भी एक समूह संघात है और जो संघात होता है वो परार्थ होता है तो और उस संघात का हिस्सा नहीं होता वह जिसके लिए संघात है वह उस संघात का हिस्सा अंश नहीं होता वो उसे असंगत होता है असंबद्ध होता है असंग होता है इसलिए कहा कि स्वात्मना असंगत और स्वतंत्र जो स्वामी है ये स्वामी के जो दो विशेषण है राजा के लौकिक का स्वामी जो राजा और उसके दो विशेषण है स्वात्मना असंगत और स्वतंत्र और उसके लिए यानी उसका शेष उसके भोग के लिए सुख साधन के लिए सुख के साधन के रूप में रहता है पूर्व लौकिक नगर आ, तो जैसे ये दृष्टांत है लौकिक नगर अपने से भिन्न जो स्वतंत्र राजा है उसके लिए है उसका साधन है उसका शेष है अब में कहते हैं तथा इदम पूर्व उपकरण संघतम् शरीर स्वात्मना असंहत राजस्थानीय स्वाम्य भविम तो तथा इदम् शरीरम ये जो शरीर है इसमें भी लौकिक पूर्व की समानता देखी जा रही है इसलिए कहते पूर्व साम्यात अनेक उपकरण संघतम अनेक जो चक्षुरादी उपकरण है इनसे युक्त है संगत का अर्थ ये जो शरीर वह स्वात्मना असंगत अपने से असंगत अलग जो राजा के स्थान पर विद्यमान स्वामी है आत्मा चेतन ब्रह्म उसके लिए ये शरीर माना जाएगा उसका साधन माना जाएगा उसका शेष माना जाएगा भवि तुम अरहति तो इसमें ये जो स्वात्मना असंगत स्वतंत्र स्वामी अर्थम ये दो विशेषण स्वामी के बताए ना कि पूर्व से असंगत हैं और स्वतंत्र हैं तो पूर से असंघ तत्व स्वामी में क्या है और स्वातंत्र्य क्या है इसका स्पष्टीकरण करते हैं टीकाकार टीका को देखिए पूरेण असंघ तत्व स्वामीन पुरोपचय अपचयाभ्याम उपचय अपचय राहित्यम तो पूर्व के साथ स्वामी असंगत है अर्थ असंबद्ध हैं यद्यपि सो स्वामी भाव संबंध पूर के साथ राजा का है तो भी उसे असंगत कह रहे हैं तो ये असंगत तो किस प्रकार का है तो कहते इस प्रकार का है कि पूर का उपचय हो जाए विकास हो जाए तो यह नहीं माना जाता कि राजा का विकास हुआ शहर बढ़ गया तो शहर का जो स्वामी है वो बढ़ गया ये नहीं कहा जाता और शहर का नाश हो गया नगर का रास हो गया तो इसका रास हो गया स्वामी का ये नहीं कहा जाता तो उपचय अपचय नगर का होने पर स्वामी का उपचय अपचे न होना उपचे अपचे रहित स्वामी का रहना यह नगर से असंगतत्व है बाकी वो अभिस्वंग हो जाए नगर के साथ वैसे अध्यासभाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि पुत्र कलत्रादि के साथ भी तादात में अध्यास करके कहता है वो यदि सकल है तो अहम सकल है। वो यदि विकल है तो अहम विकल है वो अलग बात लेकिन विवेकी जो स्वामी होता है वह पूर्व के उपचित अपचित होने से अपने आप को मैं उपचित हुआ अपचित हुआ ऐसा नहीं समझता ये तो है पूर्व के उपचय अपचय से पूर्व स्वामी का उपचय अपचय से रहित रहना के साथ वो, वो कर्तव्य बुद्धि रहने पर भी अंदर से यदि वैसा है जैसे आ, वो जनक जी कहते हैं कि जनक जी भी सब मिथिला राज्य का वो, योगक्षम करते थे लेकिन लेकिन हां और मिथिलायाम प्रदग्धायाम प्रदक्धाया, न में दह्य किंचन ये जो कहते हैं ऐसे ये माना जाता है उपचे अपचे राहित तो वैसा यदि हैं, तो विवेकी हैं वो असंगत है ऐसा नहीं है तो माना जाएगा कि संगत है वो वो तो फिर पूर के साथ तादाद में कर रहा है पूर के साथ जुड़ रहा है यदि पूर के आ, उसमें लगा है बाकी कर्तव्य बुद्धि से करे लेकिन उसके परिणाम से सिद्ध सिद्धियो समूह समत्वम योग उच्चते ये ऐसा करता है जी फल सिद्धि में आ, या असिद्धि के प्रसंग में अपने मन को निर्विकार रख करके करता है तो उसे असंगत कहा जा रहा है तो पूरेण असंग तत्व स्वामीन पुरुपचय अपचयाभ्याम उपचय अपचय राहितम ये असंग तत्व है और स्वातंत्र्य क्या है तो स्वातंत्र कहते तत्सत्ता प्रतितिम अंतरेण सत्ता प्रतीति मत्व स्वातंत्र तत्सत्ता में तत्शब्द का अर्थ है पूर्व तो पूर्व की सत्ता की प्रतिति के बिना भी स्वयं की प्रतिति मत्ता ये स्वातंत्र्य है यानी कि पूर्व के रहने से मैं हूँ पूर नहीं तो मैं ही नहीं हूं आसान पूर नहीं है तब भी मैं हूं ये जो पूर के बिना भी राजा के अस्तित्व की प्रतीति थी ये स्वातंत्र है मतलब उसकी सत्ता के बिना सत्तावत्व ये स्वातंत्र्य है आगे भाष्य में है भाष्य में अभी तक केवल एक मूल मंत्रस्थ पुरम इस पद की व्याख्या हुई द्वितीय पद है एकादश द्वारम पुरम का विशेषण है इसकी व्याख्या भाष्कार भगवान प्रारंभ करते हैं तच्च इदम शरीराख्यम पुरम एकादश द्वारम ये जो शरीर नामक पूर् हैं एकादश द्वार है क्या है एकादश द्वाराणी अस्य तो ग्यारह द्वार जिस पुर के हैं उस पुर को एकादश द्वार कहा जाएगा वे ग्यारह द्वार कौन हैं तो कहते हैं सप्त शीरसानी तो शीर में जो सात द्वार हैं और नाभ्यास अरवांची त्रीणी दस हो गए और शिशी एकम मूर्धा ब्रह्मरंद्र तय रेकादश द्वारिद्रों को लेकर के ग्यारह द्वार वाला इस ईश्वरी पूर को माना जाता है अजस्या वक्त चेतस ये जो षष्ट दो पद हैं इनका अवतरण लिखते हैं टीकाकार भास्कर भगवान एक प्रश्न के रूप में कि कश्य ये जो ग्यारह द्वार वाला पूर किसका है ये प्रश्न हुआ इस प्रश्न का उत्तर श्रुति ने दिया अजस्या वक्त चेतस अजस्या वक्त चेतस का अर्थ है ब्रह्मण ये दोनों शब्द ब्रह्म को बता रहे हैं आत्मा को बता रहे हैं तो आत्मा का ये पूर है ब्रह्म पूर है ये अजस्य और अवत्र चेतस शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं भाष्कर भगवान पहले अज शब्द की बता रहे हैं कि अजस्य यानि जन्मादि विक्रियारहित आत्मन राजस्थानीय पूर्व धर्मविलक्षण विलक्षणस्य तो राजास्थानीय जो आत्मा है उसका और वो आत्मा कैसा है तो जन्मादि विकार रहित है जन्म और आदि शब्द से जो बाकी पांच विकार उनसे रहित तो सड़भाव विकार रहित तो आत्मा जो इस शरीर रूपी पूर्व से पूर्व के धर्मों से विलक्षण है यानी रहित हैं शरीर के जो मनुष्यत्वादि धर्म हैं उन धर्मों से रहित हैं जो आत्मा उसका यह शरीर रूपी पूर है अवक््रचेत स इसका विग्रह करते हैं कि अवक्रम यानी अकुटिलम आदित्य प्रकाशवत नित्यम एव अवस्थितम एकरूपम चेतो विज्ञानम से अवक््रचेतात्मा का विशेषण है कि अवक्रम चेत यो अवक् चेता बीच में वो दृष्टांत आदि है तो अवक्त शब्द का अर्थ कर दिया अनेक जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो अनेक रूप होता है इसलिए अवक््र का अर्थ निकलेगा एक रूप अनेक रूप नहीं कैसा तो कहते आदित्य प्रकाशवत तो आदित्य जैसे हमेशा एक होता है प्रकाशमात्र रूप होता है ऐसे ही नित्यम एवं अवस्थितम एक रूपम चेतो विज्ञानम अस्य चेतो शब्द का अर्थ कर दिया विज्ञान तो नित्य एक रूप ही जिसका विज्ञान है बोध है ज्ञान है उसे कहा जाता है अवक्चेता आत्मा को आत्मा एक रूप होने से निर्विकारचिद रूप होने से उसका ज्ञान भी एक रूप होता होता है तवक्चेतसो राजस्थानीय से ब्रह्मण राजस्थानीय जो ब्रह्म है आत्मा है उसका यह ग्यारह द्वार वाला शरीर रूपी पूरा यह पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई उत्तराध की व्याख्या करते हैं यसे इदम पुरम तम अनुष्ठा इत्यादि अब इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं